उसने एक झटके में ही विक्रांत को खुद के ऊपर से दूर धकेल दिया और फिर तुरंत ही उठकर उसने विक्रांत को जोर की लात मारी विक्रांत पहले से ही इसके लिए तैयार था उसने रंजीत की लात अपने दोनों हाथ लगाते हुए पकड़ ली और फिर किसी तरह से खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ इस बीच रंजीत बार बार अपना पैर झटकते हुए खुद को विक्रांत के चंगुल ऐसी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर विक्रांत और रणजीत आपस में भिड़ रहे थे वही साइड में ही बच्चों के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था जिसमें बच्चों के काफी खिलौने भी तैर रहे थे विक्रांत के दिमाग में ना जाने क्या आया कि उसने रंजीत का पैर पकड़कर उस पुल की तरफ खींचकर ले गया और फिर उसे लेकर पूल में कूद पड़ा पूल में पहले विक्रांत गिरा और फिर उसके ऊपर रंजीत। इन दोनों के छोटे से पूल में जंप मारने की वजह से पूल का काफी सारा पानी बाहर भी छलक कर गिर गया विक्रांत की सांस लेने वाली डिवाइस अभी भी एक्टिव थी सो तो पूल में कूदने के पीछे उसका यही मकसद था कि वो किसी तरह से रंजीत को सांस लेने में तकलीफ पहुंचा सके और फिर किसी तरह से उसकी एनर्जी कम हो ताकि विक्रांत उस पर काबू पा सके पानी में गिरते ही विक्रांत ने झपट कर रंजीत का मुंह पकड़ते हुए उसे पूल के भीतर दबाने की कोशिश करने लग गया इसी बीच उसने पूरी ताकत ऐसी रंजीत का सिर पकड़ दबाया हुआ था लेकिन शायद विक्रांत ने रॉय एजेंट को हल्के में ले लिया था रंजीत को एक सेकंड भी नहीं लगा की उसने विक्रांत पलटकर कर उल्टे हाथों से पकड़कर पूल में दूसरी तरफ धकेल दिया और फिर खुद को संभालते हुए उसने विक्रांत का हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उसकी पीठ पर अपने घुटने टिकाकर बैठ गया इसके बाद उसने विक्रांत के मुंह को पकड़कर उसके मुंह पर पूरी ताकत से पंच करने लग गया कुछ सेकंड तक विक्रांत का मुंह यूं ही पानी के भीतर दबाए हुए रंजीत ने तकरीबन आठ दस पंच विक्रांत के मुँह आरोप बिना रुके कर डाले थे हालांकि इस बीच विक्रांत को पानी के भीतर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई थी लेकिन रंजीत के चट्टान जैसे हाथ का पंच उसे काफी तकलीफ दे गया रंजीत के हर पंच पर पूल का पानी छलक कर बाहर गिरता जाता विक्रांत के मुंह से खून आना भी शुरू हो गया पानी के भीतर खून बहने से उसका रंग हल्का लाल होना शुरू हो गया था लगातार पंच लगने के कारण विक्रांत कुछ हलचल भी नहीं कर पा रहा था उसे ऐसे देख रंजीत को लगा की शायद वो बेहोश हो चुका है सो so, उसने अब निश्चिंत होकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया विक्रांत अभी नीचे की तरफ मुंह करके पानी के भीतर ही पड़ा हुआ था रंजीत उठकर वहाँ से भागने के लिए निकला अब जाकर विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली उसके मुंह में काफी चोट लग चुकी थी उंगुली हिलाने तक की हिम्मत नहीं बची थी वो तो अच्छा हुआ की विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ टूल मौजूद था जिसकी मदद ऐसी उसने पानी के भीतर रहने के दौरान सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई वरना इतनी देर में तो रणजीत ने उसकी जान ही ले ली होती विक्रांत कुछ सेकंड तक पानी के भीतर ही मुँह करके पड़ा रहा अब तक उसे पूरी उम्मीद थी रंजीत भाग चुका होगा उसे बड़ा पछतावा हो रहा था किसी तरह से, उसने खुद को संभालते पूल से अपना सिर बाहर सिर निकालकर देखते ही रणजीत जमीन पर पड़ा करहा खड़ी थी न जाने क्यों दुनिया के सारे इतफाक विक्रांत सक्सेना के साथ ही होते है हो सकता है की विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति की ताकत है इसलिए उसके साथ इतने इतफाक होते रहते हैं विक्रांत पुल में घायल पड़ा हुआ था और उसे पूरी उम्मीद थी कि रणजीत आज उसके हाथ से निकल जाएगा लेकिन तभी वहां ना जाने कैसे नैना पहुंचगी समझ में नहीं आ रही थी कर फेशियल करवा रही थी उस वक्त विक्रांत भी उसे खोजता हुआ वहां पहुंच गया था तब विक्रांत नैना से फोन पर बात कर रहा था तो उसने कहा कि वो पास आ रहा है तब नैना ने विक्रांत को वहां आने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक लेडीज पार्लर में थी वहां पर किसी भी जेंट्स को आना अलाउ नहीं है नैना ने विक्रांत को मना तो कर दिया था लेकिन फिर भी विक्रांत पार्लर में घुसकर लड़कियों को ताड़ने की बात कर रहा था अब चूंकि नैना को विक्रांत के बारे में अच्छे से पता है वो जानती है कि विक्रांत कितना बड़ा छिछोरा है नैना को डर था कि कहीं सन विक्रांत सच में लेडीज पार्लर में ना घुस जाए और अगर विक्रांत पार्लर के भीतर खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर घुसाया तब तो और भी मुसीबत बढ़ जाएगी इसलिए नैना ने तुरंत ही विक्रांत के लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया था विक्रांत ने अभी भी नैना की दी हुई वॉच पहनी हुई थी जिसकी मदद से नैना को उसे ट्रैक करने में कोई परेशानी नहीं हुई नैना पहले देखा कि विक्रांत उसी बिल्डिंग में था जहां पर नैना अपना फेशियल करवा रही थी लेकिन कुछ देर बाद अचानक से विक्रांत का लोकेशन तेजी से चेंज होने लगा वो बिल्डिंग से बाहर भागते हुए निकला फिर बगल की किसी बिल्डिंग में घुसा और फिर राउंड में घूम दोबारा से आर सिटी मॉल की बिल्डिंग के भीतर दाखिल हो गया फिर से विक्रांत का लोकेशन इसी बिल्डिंग में शो कर रहा था लेकिन लोकेशन ट्रैकर से ये नहीं कंफर्म हो सकता था कि विक्रांत इस वक्त बिल्डिंग के किस फ्लोर पर है विक्रांत को इस तरह भागते हुए देख नैना को कुछ शक हुआ इसीलिए वो अपना फेशियल बीच में ही छोड़कर पार्लर से बाहर निकल आये बाहर निकलकर आई तो उसने देखा कि यहाँ पर भगदड़ बची हुई थी गार्ड इधर उधर तेजी ऐसी भाग रहे थे फिर नैना को पता चला की मॉल के भीतर कोई दो आदमी आपस में बुरी तरह ऐसी लड़ रहे हैं जैसे नैना ने किसी के लड़ने की खबर सुनी उसे ये समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी की ये विक्रांत ही है नैना तुरंत भागते हुए विक्रांत के पास पहुंची। वहां देखा तो विक्रांत को कोई आदमी बच्चों के पुल में डुबोकर जोर जोर से पंच कर रहा था पहले तो नैना ने उसे पहचाना ही नहीं लेकिन जब वो उसके करीब पहुंची तो वह दंग रह गई उसने तुरंत जान लिया कि ये रणजीत मेहरा है नैना तुरंत ही उस पर टूट पड़ी एक बार तो उसने रंजीत को पीट जमीन पर धराशाई कर दिया लेकिन रणजीत को इतनी जल्दी पस्त करना नैना के वश का नहीं था जब विक्रांत ने पुल से बाहर अपना सिर निकाल देखा तो उस वक्त रणजीत जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था नैना किसी भी हाल में रंजीत को यहाँ से बचकर जाने नहीं देना चाहती थी इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत रंजीत से भिड़ने में लगा दी लेकिन रंजीत भी रॉ का एजेंट था उसके लिए ऐसे छोटे मोटे पंच खाना मामूली बात थी वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और नैना के ऊपर टूट पड़ा आज नैना की ताई ट्रेनिंग की असली परीक्षा थी रणजीत और नैना के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही दोनों ने अपना हुनर दिखाते हुए एक दूसरे के शरीर आरोप काफी चोट के निशान बना डाले नैना ने रंजीत के चेहरे और उसकी छाती पर ज्यादा वार किया था जबकि रणजीत की लगातार यही कोशिश थी कि वो नैना के हाथ और पैर पर घाव देकर उसे लड़ाई में कमजोर बना सके विक्रांत किसी तरह से खुद को संभालते हुए पुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उधर रणजीत ज्यादा देर तक लड़ा नहीं चाहता था उसका मेन फोकस किसी भी तरह से यहां से बचकर भागने पर था उसने नैना के पेट में जोर की लात मारते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया और फिर वो एक्सलेटर की तरफ भागने लगा